भागवत महापुराण ष्ठ स्क अथ तयदशोध्याय इंद्र पर्रह्म हत्या का आक्रमण श्रीशुकुवाच वृत्ते हते तयोलोका विनाशक्रेण भूरीद सपाला सद विज्वरा निवृतेन्द्रिया सुखदेव जी कहते हैं महादानी परीक्षित वृद्धा की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तक परम प्रसन्न हो गए उनका भय उनकी चिंता जाती रही देवर्षि पितृभूता देवा स्वयं प्रतिजगमू स्वृष्द युद्ध समाप्त होने पर देवता ऋषि पितर भूत दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए इसके पश्चात ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि भी चले गए नुखिनो देवा हरे दुखम कुतो भगवत राजा परीक्षित ने पूछा भगवान मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं जब वृत्ता के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था संविग्ना सर्वे तो बृहदा श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित जब वृत्ता के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे इंद्रवाच स्त्रीभूत जलम द्रुम विश्व रूप वधोद्भव विभक्त मनुगृहिर वृत देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा देवताओं और ऋषियों मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो स्त्री पृथ्वी जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा श्री शुकवाचमु महेंद्र या जे श्याम भद्रम ते है श्री सुखदेव जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा देवराज तुम्हारा कल्याण हो तुम तनिक भी भय मत करो क्योंकि हम अश्वेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे हे पुरुषम नारायणम देव मोक्ष से जगदात अश्वेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे फिर वृत्ता के वध की तो बात ही क्या है ब्रह्म पितृहा स्वापद को सुरन यर्तनाथ देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता गौ माता आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी कुत्ते का मांस खाने वाले चांदाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं तमश महाम शोस्रते हम लोग अश्वेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा ब्रम्हा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं हो गए फिर दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है? वाच हैस्मिन नास साखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था अब उसके मारे जाने पर ब्रह्मत्या इंद्र के पास आई। आईत हेमंत वाचताम प्राप्त सुखयुण उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश बड़ी जलन सहनी पड़ी उन्हें एक क्षण के लिए भी चयन नहीं पड़ता था सच है जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। पातेदर्शानु चाणालिम दरिया देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्मत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है बढ़ापे के कारण उसके सारे अंग काप रहे हैं और छह रोग उसे सता रहा है उसके सारे वस्त्र खून से लतपत हो रहे हैं विकर्य पलितान के शांत तिष्टिध्य सुगंधे न कुर्वतिम मार्ग दूषणम वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है नभोगतो देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया स आवसत पुष्कर देवराज इंद्र मानस सरोवर के कमल नाल के तंतुओं में एक हजार वर्षों तक छिप कर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतु में जा नहीं सकते नाकुशास विद्या तपोजोग बला भाव सदर्य पदांद बुद्धि नीति नीत जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपने विद्या तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा स्वर्ग का शासन करते रहे परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें साप दिला दिया जिससे वे साप हो गए तथोगतो ब्रह्म ऋतम भरत ध्यान पापस्तु दिग्देवतया हत्या विष्णुपत्न तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए तब ब्राह्मणों के बुलावने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए कमल वन विहारिणी विष्णुपत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पुरोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वेध यज्ञ की दीक्षा दी उनसे यज्ञ कराया। पुरुषे उनसेप नीतस्ते नून निहार जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्ता सुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई जैसे सूर्योदय से कुहरे का नाश हो जाता है सबाज मेधेन नाम विताज मन मरीच मिश्र इश्वाधि पुरुषम पुराणम इंद्रो महानाश विधूत पाप जब मरीचे आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वेध करणनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत परीक्षित श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त का वर्णन हुआ है इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का कीर्तन है सारे यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है पठे मिदम सदा बुधा श्रीमन तथो पर धन्यम यथस्यम निखलाघमोच रिपुंजयम सस्म तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस आचान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें यह धन और यश को बढ़ाता है सारे पापों से छुड़ाता है शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है इतिमद्भागुते महापुराणे पारंसा सहितायां षिस्कंधे इंद्र विजय तयोदश्याय